आगे बात बात, बात का लिख लो जितने भी बात के रोग हैं गोदे दुखना कमर दुखना पेट दुखना संधिवाट होना इसकी सबसे अच्छी औषधि है चूने की निवड़ी चूना दही चूने की निवड़ी उसमें हाँ दही में चूने की निवड़ी मिलाकर खाइए एक कप दही में दो चम्मच सुबह जिनको भी संधिवाट है उसमें भी होता है संधिघाट में भी होता है ठीक तो अब गुड़गे जरूर दुखेंगे तभी बाकी सब दुखना चाहिए तो संधिवात है अगर गुड़गे नहीं दुख रहे हैं तो संधिवात नहीं है तो दूसरा दर्द है वो बिना संधिवात के गुड़गे दुखते नहीं सबसे पहले संधिवात में जी टाँच दुखेगी या गुड़गे दुखेंगे और ये चूने के लिंगी से बहुत अच्छा ठीक होता है क्योंकि कैल्शियम पूर्ति होती है तो दुखना बंद हो जाता है वो भी ऐसे कैल्सियम पूर्ति करो मन का ठीक होगा वो तो भी ठीक होगा उनके लिए भी यही औसध है रोज देने का दो तीन महीने इसमें कुछ बुराई नहीं है साइड इफेक्ट नहीं तीन महीने का चार महीने भी हो तो भी चलेगा आधे घंटे बाद या तो भोजन के या आधे घंटे पहले नहीं उनका मत करिएगा गुर्जे दुख रहे हैं तो ये और एक दूसरी औषध है रात को गाय का दूध और तूप कई बार मुर्गे इसलिए दुखते हैं कि हमारे शरीर में लुब्रिकेशन कम हो जाता है जैसे मशीन में ना, उसमें ऑयल रहता है ऐसे शरीर में भी ऑयल रहता है मशीन में ऑयल बराबर है तो मशीन बराबर चलती है, शरीर में ऑयल बराबर है तो शरीर चलता है अगर ये कम हो गया तो फिर मुर्गे दुखते हैं। तो वो ऑयल बनाने के लिए गाय का तूप ही है जो वो ऑयल बनाता है दूध में मिलाते के गाय का रात को देना थोड़ी हड़द भी देना हड़द से भी बहुत पूर्ति होती है तो अगर ऑयल की कमी है तो दूध तूप और हड़द से ठीक हो जाएगा कैल्सियम की कमी है तो चूने की निवड़ी और दही से ठीक हो जाएगा दोनों ले सकते हैं एक साथ में रात को हड़प दूध तूप और सवेरे ने चूने की और तो फिर वो पता करना पड़ेगा कारण क्या है फिर उसके हिसाब से खोजना पड़ेगा जो कंफर्म है उत्मल करो आप क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत इंक्वायरी लगेगी इंक्वायरी है पता नहीं वो दर्द मसल्स का है या बोन्स का है और पता नहीं वो कैसे आया है ज्यादा काम करने से आया या कभी कोई और तकलीफ हुई थी क्या मलेरिया ज्यादा दिन हो जाए तो भी ऐसे कमर दर्द आ जाता है ज्यादा दिन बिस्तर पे रहे किसी बीमारी से तो कभी ना कभी ये दर्द आए वो तो उसमें बहुत सारी इंक्वायरी है तो उसमें मत जाओ जो कन्फर्म है परफेक्ट है उतना करूँ आप तो भी। थोड़ा करो लेकिन ठीक करो अगर ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशन है तो फिर बताओ आप मुझे या उससे कहो की कि किसी होम्योपैथी चिकित्सक को दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है ये ज्यादातर तो औषध साइड इफेक्ट नहीं करती ना जा को छोड़ता